श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद पचास बीस अगस्त अट्ठारह सौ तिरासी सत्संग गृहस्थ के कर्तव्य मास्टर से अच्छा मैं बक्ता क्यों हूँ मास्टर जैसा आपने कहा कि पके हुए घी में अगर कच्ची पूड़ी छोड़ दी जाए तो फिर आवाज़ होने लगती है आप बोलते हैं भक्तों का चैतन्य कराने के लिए श्री रामकृष्ण मास्टर से हादरा महाशय की चर्चा करते हैं श्री राम अच्छे मनुष्य का स्वभाव कैसा है मालूम है वह किसी को दुख नहीं देता किसी को झमेले में नहीं डालता किसी किसी का ऐसा स्वभाव है कि कहीं न्योता खाने गया हो तो शायद कह दिया मैं अलग बैठूँगा ईश्वर पर, पर यार्थ भक्ति रहने से ताल के विरुद्ध पैर नहीं पड़ते मनुष्य किसी को झूठ मूठ कष्ट नहीं देता दुष्ट लोगों का संग करना अच्छा नहीं उनसे अलग रहना पड़ता है अपने को उनसे बचाकर चलना पड़ता है मास्टर से तुम्हारा क्या मत है मास्टर जी दुष्टों के संग रहने से मन बहुत गिर जाता है हाँ जैसा आपने कहा वीरों की बात दूसरी है श्री कैसे मास्टर कम आग में थोड़ी सी लकड़ी डाल दो तो वह बूझ जाती है पर धकती हुई आग में केले का पेड़ भी झोंक देने से आग का कुछ नहीं बिगड़ता वह पेड़ ही जलकर भस्म हो जाता है श्री राम कृष्ण मास्टर के मित्र हरी बाबू की बात पूछ रहे हैं मास्टर ये आपके दर्शन करने आए हैं ये बहुत दिनों से विपत्निक हैं श्री राम कृष्ण हरिबाबू से तो तुम क्या काम करते हो मास्टर ने उनकी ओर से कहा ऐसा कुछ नहीं करते पर अपने माता पिता भाई बहन आदि की बड़ी सेवा करते हैं श्री राम कृष्ण हंसते हुए यह क्या है तुम तो कुम्हरा काटने वाले जेठ जी बने तुम न संसारी हुए न हरिभक्त यह अच्छा नहीं किसी किसी परिवार में एक पुरुष होता है जो रात दिन लड़के बच्चों से घिरा रहता है वह वा बाहर वाले कमरे में बैठकर खाली तंबाकू पिया करता है निकम्मा ही बैठा रहता है हाँ कभी कभी अंदर जाकर कुम्हरा काट देता है स्त्रियों के लिए कुम्हरा काटना मना है इसीलिए वे लड़कों से कहती है जेठ जी को यहाँ बुला लाओ वे कुम्हरा काट देंगे तब वह कुम्हड़े के दो टुकड़े कर देता है बस यही तक मर्ज का व्यवहार है इसलिए उसका नाम कुम्हरा काटने वाले जेठ जी पड़ा है तुम यह भी करो वह भी करो ईश्वर के चरण कमलों में मन रखकर संसार का कामकाज करो और जब अकेले रहो तब भक्ति शास्त्र पढ़ा करो जैसे श्रीमदभागवत या चैतन्य चर आदि रात के लगभग दस बजे हैं अभी काली मंदिर बंद नहीं हुआ है मास्टर ने राम चटर्जी के साथ जाकर पहले राधा कांत के मंदिर में और फिर काली माता के मंदिर में प्रणाम किया चांद निकला था श्रावण की कृष्णा द्वितीय थी आंगन और मंदिरों के शीर्ष बड़े सुंदर दिखते थे श्री राम कृष्ण के कमरे में लौटकर कर ने देखा कि वे भोजन करने बैठ रहे हैं वे दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे थोड़ा सूजी का पायस और एक दो पतली पूड़ियाँ बस यही भोजन था थोड़ी देर बाद मास्टर और उनके मित्र ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके विदा ली वे उसी दिन कलकत्ते लौट जाएंगे।